ये रानी बोली ओ महाराज न तो खैर आप दयाल हैं दिन दयाल हैं और महाराज हैं मगर जो ये आप कुछ कर रहे हो ये मेरे समझ में नहीं आया जो ये जवान है मेवाती आ ये तो बड़ा सूरमा है ऐसा करो आप ये मेरी बात माने तो कौन सी जब ये रानी कह रही हो महाराज हाथ जोड़ अर्जी करूं मेरी सुनो अर्ज महाराज हाथ जोड़ अर्जी करूं मेरी सुनो अर्ज महाराज ऐसा सुर मार ऐसा सुर मार मजबूत को राजा तो देनी चाहिए ना है महाराज इससे तो आपका नाम है आपकी रियासत का नाम है आपका भी नाम है और इसके लिए तो दो चार दस पांच गांव इनाम का देना चाहिए याद भी मरवाणा का के काबिल नहीं वह रानी क्या बकरी ये दुश्मन छोड़ने के काबिल नहीं, ये छोड़ने के काबिल नहीं। इस पे तो कोई सूरत भी जहाना हो सके क्यों ओ रानी इसने एक काम नहीं किया इसने बहुत बुरा किया है कैसे याने डाका पटका बहुत सा भाई बधान हूं ईदागी है ठियट को या करा है अठारह खून इसने तो अट्ठारे खून किया है बता इस पर रिहाई कैसे हो सकती है? रानी बोली क्यों महाराज अठारह ना छत्तीस किया पर मगर तुम अपना हाथ से अपनी कलम से इसका बारा में बुरा मत करो तुम इसे तुम तो अपना हाथ से रिहाई करो लिखाल के कागज अजंत को और आगे पटक दिया ऐसा भी काम करे तो क्या मुझे भी इस रात से खोती खोड़ को डोलती है कागज पे कागज लिखो हुक्म सुना तेज जे मैं या कुछ छोड़ दो रानी मोह गुस्से घुसे हुए देख क्या लिखा हुआ है राजा अपना राज को नाहक बांधे ताज के तो पकड़ घुसटी भेद नातर करेगी जंटी राज ये बात और इसकी हमदर्दी इसकी दया जमात पर मतलाओ ये तो बड़ा दाग आदमी है और बड़ा दागी है ये ही के काबिल नहीं होने के महाराज तो नू आपकी मर्जी है और नहीं साहब, ये तो मारने के काबिल तो है नहीं इससे तो आपका नाम है आपका राज में कैसा महाराज मंगल सिंह का राज में ऐसा भी एक लड़ाकू और ऐसा भी एक सूरमा मादी नू आपकी तबीयत तो नहीं नहीं जाने, ये नहीं हो सकता महाराज मंगल सिंह ने क्या काम करो हाँ फट या कागज की कार्रवाई करके पूर्ति करके और फट इसका चालान है जो लाहौर को बिगड़ दिया पिंतरा में बंद अब जा जाने केक रोज तो खानो खाए होगा कौन दिए बेचारा लोग तोड़ तोड़ के खा लिया अब साहब माना कोमराव मालूम पड़ी कि इसका चालान और लाहौर अजंट के पास कर दिया साहब चढ़ के आ आयो पिंजरा के और पास यार उम्राव मठारे घटरी देख देख बन, मंदी हुई महाराज को उसके पिए बैठे उमराव नोने देख के के आखन में बस खून ठपकन लग गया जोश के न को नहीं बैठ हो तो चलो गो टैंट सुधर कर दियो दियोड़ो हाँ। रात तेरी ऐसी तैसी करू बहन चो दोगुला खैर तू हो तो चाचो पर डोकर तो चाचो ना कही जावे मगर एक बात सुन ले मेरी कहा भाई केरू पंडू हुआ रोहो ने उनके सूत्र केरू पंडू हुआ रोहो ने उनके सूत्र बुरी करी फूंक दिया लाखा मंद बुरी करी जर ने उनका बिगड़ा ना सुभाव ऐसे सही तने आज पकड़ घुरचड़ी दे जेव कहा सुरा तुरु वो अब चढ़िए है उमरा है सरा क्या भाई में बिरादर में और जात में बिरादर में क्या बढ़ के बोले कोई लोग पड़ा वो काम थोड़ा ही करो एक धर्म पर चम सौ में पकड़ के दे दियो, सालार उठागो, खुदा बीच में दे दियो ये कोई लोग पड़ा का काम थोड़ा ही पर बस ऐसा है कि मैं बेवश हूं आप पर उमराओ तो मेरी आंख के आगे मत दो चलो जब मेरे आंखें और नहीं जब कभी पिंजरा मैसूर लिकल जाओ तो राव जाने कितनी निरान कर दो ऐपर बस तुम तो मेरी आंख के आगे चल भाग फटी तो अपने डॉल दो हट जाता है दिन निकलो महाराज ने कागज की खाना पूर्ति करके कार्रवाई करके और इसने इसको चालान लाहौर को रिगड़ो अब जाने कोई ट्रक में गाड़ी में और पिंजरा सहित और ये धर्मजल जल धरती है कहाँ जा जहां अजंट साहब को तंबू उस तंबू के आगे उतार के वो पींज रहा जो रख दिया कारण कम बेवती अब साहब मशक बंद आ पीज रहा है ताड़ा लग रहा बंद ए तंबू के आगे पीज साहब कुर्सी लगा के तंबू के आगे बैठो जो, जो मैम ही मैम साहब ही जो, ये साहब के लिए तंबू। अब मालूम जाने जाने ज़्यादा तेल की क्या कमी रहेगी, और अब तंबू में आगे जाओ लगी और अब देख फूटी अब मैम विवाह में तंबू में और साहब बच्चा विवाह का दो तम्बू के अंदर और वो भून और हाँ तंबू घमरा साहब और जने केक असठानो खा होगा में तोड़ तोड़ के खा रही जब जाके कुदरती और या घोटड़ी का मुंह में सु तंबू में आग भी ना लगे बाय भूख तोड़ तोड़ के खा रही पर मेरा टूक चिरा ना दिया बस कुछ मालक के ऐसी दुआ फरियाद लगी कि एकदम आग साहब घबरा जब ये साहब कहता रहे हाँ आंसू मन भरे नाम भोजन लगे मलूक मेरी तू ला दे मैम निकाल के जा तू मैं बरी करूँग बन भू हो घुर्चड़ी अगर जे आप तू मेरा मैम को मेरा बच्चा को निकाल के ला दे तो जाए यार में अपनी कलम कर दिएगा क्या हो तो साइड और याने तालो तालो खोलो रखो खोल के खोल काट के खड़ा कोई कोई जाने कंबल पुरानो गोदलो फटो और वाने वहा गोदिज भिजो के कंबल या अपना शरीर के लपे टोड़ तो वो भिजो कम्बल और भाई या ने कमल दिया लपेट दिया पानी का छेटा साहब खुशी हो गया बंधाया गुदीना फैटा खाओ पियो खुश रहो और करो हंस खेल इतने हुक्म आए गो बगध के कच्ची दी और तम्ब में पहुंचो एक बच्चो या बगल में दबाओ और एक बच्चो या बगल में दबाओ और मैं इनको हाथ पकड़ो पकड़ के हाथ रहो मैन के ढक्को दियो जलती आग में फटती तो आग सुबह तम्बू सुबह भाई दीनी मैम बगैर बगल में बच्चा लीना साहब खुशी हो गयो बंधा बंधा साहब खुशी हो गयो सुनो हमारी बात जात ना साहब खुशी हो गयो है सुनो हमारी बात ऐ पर जा मैंने अब रिहाई करी है कलम सो घुटनी अब तू रह को हमारे साथ उन्होंने कहा अच्छा भाई अच्छा तो खा अच्छा पहर और मेरे इतने ऊपर से ऑर्डर आएगा जा इतने तू नजर कैद रहेगा अगर जो ऊपर से रिहाई का हुक्म आगा तो जा मैं तुझे रिहाई कर दूंगा और तेरा मुल्क को तेरी तेजेवाद भेज बहुत अभी तो साहब साहब के साथ रहे और अच्छे खावे अच्छे ओर्डे पहने कोई बात कभी अब साहब जो ये मैम थी ऐसो तो जवान हो चौगुड़ दो ऐसो मडूक अब यह मैम किसके ऊपर नजर ही जो? आज कौन पे गुजड़े ये हाथ जोड़ के बोलो के साहब मैं गरीब आदमी ज़मीदार हूँ ये बात आप साहब हैं मैं तो बस आपकी इतनी मेहरबानी चाहिए कि आपके साथ रह रहा हूँ आप शिकार को चलो तो आपके साथ शिकार को चलो आपकी हर तरह की एहतियाती कर सकता हूं मगर ये बात और न कि नहीं घुचड़ी जवान ऐसा होगा कि नहीं ये तो होता ही नहीं वहां से साहब ऊपर से ऑर्डर आया तो फर् मालक ने ऐसी सुने कि इसको रिहाई को कागजा को घुजड़ी को ऊपर सुने एजेंट के पीछे उन्हें के एजेंट साहब को मालूम हो गए जो घुजड़ी मेवाती है और चाहे उसने कितना भी खून किया है कितना भी वो किया है उसको रिहाई किया जाए और उसको उसकी मेवात में भेज दिया जाए। साहब बोलो क्या अच्छा भाई घुड़चड़ी हाँ साहब उन्हें क्या अच्छा भाई रिहाई का परवा ना आ गया है और आप तो अपनी मेवात को जा सकता है तो बढ़िए, उन्हें क्या साहब ऐसे न तो मेरे लिए खून माफ बोल करवाओ होने के तो साफ शुरू में तो मंगल सिंह महाराज को खून माफ हो और माना उमराव को मूर्सा छेड़ा का मेदा को दोंगड़ा वाला समय सिंह को पाँच सात दस खूनन की यानी कहीं सब इतना खून माफ हो जब ये बोला कि ओ भाई घोचड़ी दर्शन के बजाय मैं तिर बीस खून माफ करता हूँ मगर ये रईस का खून माफ नहीं होगा जो आप मंगल सिंह महाराज का खून माफ करवा रहे हो ये खून माफ नहीं ये तो रईस तो साहब का मूड में क्या है कि आज ये रईस का खून माफ करवाता है हो सकता है कि हम अजंटे कलमुख हमारा देवी फिर सकता है भाई तेरे मंचाय दर्शन के बजाय घुड़चड़ी बीस खून माफ करवा ले पच्चीस करवा ले बराबर का खून मगर ये रईस का खून तो कानूनी नहीं रीस का खून माफ करना चाहिए उन्हें कहते तो साहब मैं जाऊँगा जब तो ना तेरी राज़ साहब जाता तो हर वक्त मैम के पियरे और मैम की आखे ऊपर रू और बहुत ज्यादा आखिर साहब जब ये मैम ने इससे खूब ताक लगा ली और जोर लगा ली ये काम नहीं आया मैम ये बोला कि ये तो सारा मेरी तो है आज तो मेरा इसका सलूकनामा है अगर कल मेरे इसके बिगड़ गई तो हो सकता है तो साहब के आगे भी कह सकता अक मैम ने मेरे साथ ऐसा किया और से भी कह सकता है तो इसमें तेरी हिकारत तो ही नहीं फट इसमें खाण तैयार करो मैम खाण तैयार करके और जो रखे भी इनमें खाणो एक में जहर गिर थी कौन के लिए घुसरे के लिए जिसमें जहर था वो तो इसके लिए पकड़ा दिया और जो अच्छा था वो आप खा लिया में बस खानो खाके कोड़ी करके एक आध बीड़ी सीढ़ी पी के और ई जैर या जहर को आया तो जब जाके नहीं मर तो मरते राव राव भाई माना न राव ने चाप लिया बीड़ा ए पर माना कौमराव ने चाप दिया बीड़ा मूसा खेड़ा का मे के पड़ियो भाई तन तन में मरत भाई चूक हमन सु बन गई हमारे साथ ना करो सलूक मेदा पीढ़ी तीसरी सारा तू जाएगा कुटम सुन इनके लिए इसने बदुआ दी माना कौमराव के लिए वाला समय सिंह के लिए खेड़ा वाला के लिए हार बस नोको तो खत्म हो दम दे जाता मालूम जाबे घर घुटी मेवाती मर गया मेवाती मेवाती डॉक्टर बुलायो डॉक्टरी मां जो चार गुड़िया लाहौर का तक को आपको घुसती मेवा थी चौगुर्दा मल माना गया मेवाती। लाहौर में हार साहब अब भी उसकी पक्की कबर मौजूद है तो जितना वहां बुजुर्ग मरा हुआ है सबन से उसकी लंबी कबर ही इतना जान था बहुत अच्छी तरह से हार साहब ये तो हुकाम आ जाता है मेवखा यहां रह जाता है कुछ दिन जियो बूढ़ो होके मरो वहां देखा अब थोड़ी भी बूढ़ा बूढ़ा आदमी मौजूद है उन जिन्हें भी देखो मैं बताऊ बहुत अच्छी तरह राजा राज होती है प्रजा चैन होती है खिस्सा की उम्र कोते सुनने वाले की ज्यादा बात पूरी होती है मेरी बाघ घोड़ा की पाल गांोड़ा को थाड़ो बह जाके ओढ़ सदा गेहूं को खाणो दाता की ओर मर्द की इनकी कैडी जात भाई छोटो गावे था कथी दो सिंह मर्द की बा। बात हर्षाना ताजिया की लड़ाई और अब यानी भवन मनाना शुरू है तेरा धोला गढ़स्तान सजे सिंह ने स्वारी धोला गढ़स्तान सजय सिंह चरो पर्वत में अस्तौन सजे दाल मारी तुवे धावे देश ढंडेड ध्र धावे सारी जब चेहरे का ठेड़ चढ़े हुए नारी जब चेहड़े में वाण पे धर धर खारी पंडुन में अर्जन हुयो जाने राखो तेरो ध्यान ई भोरा की मीन की दे भी तू अच्छो दीजे ज्ञान भाई अच्छो दीजे ज्ञान खोल हृदय का ताला माफ करो तकसी सभा में सुनने वाला नगर कोट ज्वाला बडी मेरी ये कर सुन जे ऐसी गैल बता दे ज्ञान की जासूस सभा वाह वा दे सत युग की बात सभी अकल का चाड़ा ये सतय की बात सभी अक् कल का चाड़ा माफ करो तकसी सभा में सुनने वाला नगर कोट ज्वाला बडी मेरी एकर ये कर सुन जैसी गैल बता दे ज्ञान की जासूसी जासुई सबा वाह वा। दे आर बात अच्छी तरह तहसील लक्ष्मणगढ़ गांव हरसाना हरसाना गांव में आ छोट सो ताजो निकलो करे कोई बात कर रगड़ा धगड़ा ना रहे पहला पहला वर्ष की बात एक मुहल्लो मेवन को दो मोहल्ला हरसाणा में एक देहंगन को एक सिंगल को अब साब मंगली महर की ज़माना में चल पिंड उसकी बात को लोग बाग मान के चले आर सा मंगली मेहर शाम को रोटी मेहरी के तमाम लोग बाघ इकट्ठा करा अरे भाई बेटा हाँ बर के यार और क्या अठाना घर की गाय दिए करो अब के रुपया घर की उगाई दिया क्या के अब के अब ताज जो बड़ो बनवाएंगे जो हट्टी मार कर नीम के और ये बोला जा भाई महर कोई महर के है, कोई दादा के है तेरे मंचा रुपया घर की ना दो रुपया घर की करवा रुपया घर की गाय करके कहा ना तो छोड़ कर कौन मंगली महर सराय में आके आर बुद्ध भटियार ताजा करके हुक्को भर दिए मोडो बिछा दिए और हमको को पीड़ा जब भी मंगली मेहर बोल रहे बुद्धा हा कि तू तो ये भी मालूम कैसे आहरे मेहर कैसे आया करें बड़ा आदमी का काम अपने कोई बाजार के कोई सौदा सोच के काम आए हुए लून मिर्च के ई काम ना है। तो भैया कोई अदालत को काम हुएगा कोई कचड़ी इनको तो ओ लाला मैं ऐसे आ आज कैसे भई ऊंच नीच समझे नहीं उद्रम मेवन का सारा बडो बना दे ताजियो सुन तू बुद्धा भटियारा ओ भैया जो इतनो बड़ो बढ़ जावे जो हट्टी माड़ी का नीम के और अच्छा क्या आप साहब हुक्को फे करा बुद्धो भट्यारो कुछ सोचे करो समझे जवाब ना दियो, के दियोर कहा जवाब अरे भाई मेरे क्या कार है मेरा ना कटे मेहनत पैसा लगेगा तो ठर तो तो हाथ को बढ़वा लो भाई मेरे क्या इतना चैन कार है उन्हें क्या हाँ पैसा लगेगा तो मेरा लगेगा हट साय आप इतर साई पत्री देखे और अपने हर चणा को आ जावे कहा शाम को रोटी खा और फिर लोग बागी इकट्ठा करा कहते भाई भाई बेटा मैं तो साई पत्री कर जाए और ताज वो बड़ो बन रो है जो हट्टी माले का डाड़ा के ओडे कहते तो भाई बहुत अच्छा यार बहुत अच्छो तो है ए पर मेरा हाथ भी तो झगड़ो हुई जब भी तो कुछ ना जे तुम मेरी बात मानो तो इतना काम कर दे कितना करो या नीम को क्या कोई होशे बाल अरे ताजियो नीम के रूपी है जम्बी <coughs> जहां के अपना ताजा की निकलेगी और ये रास्ता में ही डाड़ा आ रहा है पहले साड़े से डाड़ा साफ कर दे जब सोच जाएगी जो कुछ सोच नहीं के भाई बहुत अच्छा अब हो साहब कोई चुगल आदमी लगो हु की खाया रहे कहा बिगड़ ना रहे और अब रात को यह हट्टी मारी के पे पहुंचो राम राम भाई हट्टी राम राम अरे क्या आया क्यों कैसे आयो केवाड़ी में अपने कान सुन के आये हूं और मेवन को पूरो मसूर दिन निकलते निकलते चलो डालो कटे को और बड़ो ताजो बन रो बिना बात ही कहा बिना बात माड़ी के रही भी रोड़ा चलगा आर रात काटनो इसके लिए तो भारी हो गो दिन निकलो आ रही खड़े हो खड़े होके कोड़ी बाखड़ी करी।, हो। करी हो पियो जंगल फरागत गयो जंगल फरागत होके आर ईसा मे उनकी चौपाड़ पे आयो अरे यानी रामा किसने कर राम राम भाई मंगल में राम राम भाई हट्टी राम राम आठ के लिए मुढ़े बिठा दियो भरो चिरम उतार हाँ भाई मंगली अरे मंगली मेहन हा के यार मेरा नीम के मेरा डाड़ा के ऊपर कुछ मशोर होगा तुम्हारों को रहती कोने बका भाई तुम्हें पत है सदा मदा से ताजो निकाले छोटो सा अब के जे कोई एकाद हाथ बेदांत कोई बडो बन जावे और कोई डाड़ा के या कोई डाड़ी के ओडांग करे अड़े तो यार हटी हमारे तो एक बस्ती में बैठा एक नाव में बैठा है हमारे तो तेरे घर की बात डाला काट दीजिए काट दू कहा रहे मंगली मेहर बाहर हो गए कैसे भाई पोड़ी आगे गए नीमड़ी बैठू या की छा तेरों मैं उल्टो फेरूंगो ताजियो मेरो नीम कटेगा ताज या की गश्ते उल्टी फेर दूंगा मगर इसका पत्ता टच नहीं होगा झे मालूम है कि यह हट्टी का पौधा है मंगली मेहर ने दिल में सोचे ना इतने हाथम सुखोटे इतने दांत के लगावे अरे हट्टी नाराज हो ओ भाई तो तेने बड़ो गलत लफ्ज कहो अकुल तो फिर उतार बड़ा बड़ा शहर में कलकत्ते बंबई लाहौर अहमदाबाद कराची बड़ा बड़ा शहर में निकलते हैं आज तक मैंने इनकी यह ना सुने की इनकी जात बंद होगी और फल उल्टा फेर गई देख इनको बहुत बड़ो घरानू है कहा नवासा नबी रसूल का बीबी का फर्जंद नवासा नबी रसूल का बीबी का फर्जंद जारत इनकी जगत में लाला कौन करणिया है आ मैं तो बंद आज तक मैंने तो यह ना सुनी फला इनकी जारत बंद होगी कौन कर सकता इनकी जारत और यार हट्टी तो तुम तो बात है छोटी बात क्या लाला हमार तो एक नाव में एक बस्ती में बैठा है यार हमारी तेरी तेरे दो -दोना है। भाई बंदी किसी तो बात है तो शू बात कहूँ आधी जारत उल्टी ना फिर को माने हैं दोनों दी ये मत समझ समझना अपना दिल में कि इनको हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान मानते हैं भाई हिंदू भी तो मानते हैं जितना कॉन्टेट मुसलमान राखते उतना इनसे हिंदू भाई आधिनी निराई वो चीज है के अपना आपात जहाँ तहां मगर दूसरा भी खा जागे जैसे यानी समझा के तन्हाई आधनी के साथ ये बात कही कौन को पसंद लगी हट्टी मार को ये बोल रहे मंगली मेहर तू बडोई तो आदमी और यार अब इतनी तन्हाई इतनी आधनी मत दिखा मेरे ओ मेरा भैया तू तो कहे डाला की अगर ये जड़ में से भी करे, तो जड़ में से नहीं काट बात ना फेरू तेरी, हाथन गिरंगो काट घर की में। क्या डाल बात है मेरे हैं छाना का ठाट जे कभी यार चलो तो ताजो डाड़ा चढ़ जाए ने तो तू केसरा जड़ में सुट देर करो मारू मुख्ता पौधा मुख्ता नील में दे कहते बस यार हमारी घर में बात इतने एक बात कह के सुन के चिलम तमाकू पी और हट्टी मारी अपना घर को आ जाती हाँ हरसणा गाँव में कौन गाजयो मीनू और चुन्यो में ठंडा बना पड़ा मुख्तार बना पड़ा मुठंड अखबाज जो कुछ या गांव में करें जो हम करें हर साल इन्ने मालूम पड़ी कैसे ऐसे ऐसे हट्टी माड़ी मेर के आगे और कह डाल डालो कटे दोनों का दोनों मनसूबो करके रात में और ये हट्टी माली के पेजार पहुंचा और इन्ने जा जगह राम राम भाई हट्टी राम, राम कौन गाजियो और ये अरे आओ यार आधी रात काली क्या आया तेरी ऐसी ओ हट्टी मेवन के आगे ऐसी करो हटी भाई तेने कैसे बोधी कही सुने ना हट्टी मारी इत को पेड़ नीम ना कटे सुखाए गाजियो चुनियो नू कहे हम तो को समझाए जे कदी अबके कट जाएगी नीमड़ी आगे को तेरा ही रहेगा झोंपड़ा ना ओ हट्टी अब के तो है डाल डाड़ा की बात पर आगे जे कदी मेर तो या गांव में बस जान दे तो हम दुनिया में होना दिखा ए मेूर के आगे ऐसे बोधी खेब करी जी तेरे कही जब भी हट्टी माड़ी बोलू के त्योहारी का सलाह और आके दो तू तो हमारी सलाह माने तो चार सूत का बिनोड़ा हो जाए तेरा साथी पर डाड़ा कोई पान नहीं कट सके हट्टी माड़ी ने दिल में सोची कि मेरा जो गांव का ठोंडा, जो गांव का मुखिया जो तेरे महारूम ते से तेरे हुए भी कहा सुबह जाए खड़ा होके एक आध हु को पी के पे राम राम भाई मंगली मेरा राम राम आ रे हटिया उन्हें बड़ी आज ऐ पर जो काल बात कर गो आज वे बात ना है। आज कहा होगा अरे मंगली मेहरवे पान तुम बह मुल्तान भाई कैसे जब ही हट्टी मारी कह रो भाई कौन सु मांग को रूम कटे ना जाके डाली। डाढ़ी यहाँ पे बहुत घने घमसा निरा मत जाने मार ईत्रु साको पेड़ है या को ना कटेगो पान बटेगी नीम वारी या को वारस हिंदुस्तान नियम तू हट्टी हट्टी को मरसा आम हिंदुस्तान इसका वारिशन मालिक अच्छा कहा मंगली बहर दिल में बोलो के बात नहीं जो कुछ तनहाई आधी नहीं है सारी आपको दिखा दी अगर जे नाम आब तो यासु से भी बतला जैसे मेो बतला के लाला कहा आम हिंदुस्तान मालक है आपको हट्टी सुरा तेरा गांव गले एक दो झोंपड़ा पावे आज मे की बारे पाल बांग मान जा समझ जा जाने इतना काम हो जाए कितना जब ये हट्टी माड़ी सुन मंगली बह भाई तेरी माड़ी कोड़ी जात कहां तरवार चलाई तेरी माड़ी कोड़ी जात कहां तरवार चलाई कांदो खानी जात हाल बेचे भाई माल वेर मेवात मेव की छत कहा सात लाख तरवार ही मारा हमने बादशाह माल पोती ब्यादा राव की निहेड़े चेहड़ी बांग देख, हम तो जब सुर आधी तनाई दिखा रहा है सराको चुकटीन में मार जाएगा हेलो तुम्हें तो पता है कि आज हमारी बारे पात बान गोतम गांव गली एक दो जो पड़ जबी हट्टी माड़ी बोल करे ओ मे वो मत मतम कैसे जो इन बात अन्य की जिन जमाना की तू बात कर करो है वे जमाना बादशाह का हा कच्चे मलदारी आज राज अंग्रेज का है नहर गाय एक घाट पानी पारा सुनियो भाई मेो हो मतम बोलो बोध अब अंग्रेजी राज है लाला जहां पहली ना है पो पहले बादशाह का जमाना हा कच्चे मलदारी ही आज भी टाइम नहीं के कहा कहीं अंग्रेजन को जवान होए कहा हरा के उल्लुका पट्टा हो हट्टी काल परसों की बात है अंग्रेजन का जमाना में मौज पर गाँव पचोड़ी पाशा में हमने ये काम कराया था आज बारा में कहा कटो मोज पर नीम पचोड़ी की न पाजी रही दीन की जीत मुकदमो जीता आबाजी लड़ो मुकदमो राज में हमने हूं बाटो हुक्म दियो महाराज ने नीम सरो हमने जड़ में सो काटो ये तो काल परसों के अंग्रेजन का जमाना की बात है जा मैं चलो बता रहा हूं जब ये हट्टी वाड़ी बोलोगे देख रहे भाई वो तो हो मौज पर गांव और पचोड़ी पास हो तुझे मालूम है मेरा नाम हट्टी इतना काम करूंगा कितना सुनियो भाई मार झूठी मत जानो हट्टी मेरा नाम बिठा पे आप पलटन का पहरा करूंगा अर्जी दूंगा जार गॉड ही कर दूंगा जो आप था मेरा रुपया लगे मेरी थैली पे थैली काम आ जा पर नियम का पत्ता पत्ता पे अगर जब मैंने पुलिस और पर्यटन का जवान नहीं कर दिया तो मुझसे भी हट्टी कौन कहे मैंने के जा तेरी तरवार के जोड़ हट्टी माली अपना घर को आ <coughs> पहला वर्ष की बात है। हाँ। हाँ साहब सदर मदरस नियम कानून कायदा है ये जब ताजान के गश्त निकले जब जवाब ताके इंतजाम के लिए पुलिस आई जावे, और दो चार पांच सिपाही फालतू तो भेज दिया ना ने अब साहब बहुत अच्छी गाजा सु बाजा धाम के साथ पूरी बस्ती में गश्त गई जब वो मालिन का मोहल्ला में ताज आया और उस नीम आप प्यार टकराया तो गुम जुतारो और डर खंडत करी जब वह डाड़ा के नीचे बडो बना के ताजियो का सार जारत तो खंडत करी है घुमज जारत को खंडत करते हैं गुमज को उतारते हैं जब उस डाड़ा के नीचे के गज थी देख पहला पहला वर्ष की बात है और माड़ी की रहती है मालिक का उपला रहता है मे का नीचे पेंट साहब मेवन के या चीज को कोई बहन पाप वाई गांव में आर साहब जैन धर्म कौन से बढ़िया चुमन साहब का बुजुर्ग छतासु ठाकुर जी की जात्रा लिखा करिएगा अबू साहब वाल ताजान का बाद में और उस जारत का भी ताइमर मोखा आ जाता है तो चुम्बन साहूकार ने 20 रुपया खर्च बीस हजार रुपया खर्च किया हुआ जमा यात्रा भाई जोड़ी वाह बण जाने यात्रा रुपया लग बीस हजार हट्टी वा माड़ी का नीम सुब क्या को है साहुकार और अब साहुकार का मुकाबला हो होया जवी चुमन साहूकार कहता है अरे हट्टी हां साहब होने के देखो ऐसा है कि इसमें हम भी राजी हैं कि जो तेने मेो का ताजयर जात नहीं निकलने दी मगर ऐसा है तू भी हिंदू धर्म मैं भी हिंदू धर्म और मैं बुजुर्ग छता से ठाकुर जिनकी जातरा निकाल रहा हूँ बीस हज़ार रुपये खर्चा में आ जाए भाई जरा हटती ऐसा है कि कोई चुरो डालो डाली अगर ये मेरा हटके ओढ़ाओढ़ी करे ओढ़ाँग करे तो भैया हमारा तेरा मजहब की बात है इस डाड़ा को साफ कर देना काट देना डाड़ा अब साम माली तो खून पे चढ़ रहा चुम साहब का डाड़ा काट कहे तू हो भाई आज मे का बारे पाल बार बान गोतम मैंने उनका ताजा निकल दिया जाने जो तो, तो बढ़िया है मोसू अटका मे रोक दी की इजारत मैंने सुनी तक ना करो बढ़िया ने भारत मैंने रोका ताजिया तो कू भल्ली था मैं उल्टो फेरूंगा अर्थ को मेरी तू सुन रहे चुम्बन साहब अर्थ को उल्टो फेर दूंगा ऐ पर नहीं कटेगा आखर पूंजी पत बढ़ी हार पैसा वाली पार्टी कहा चुम्बन साहब का बीस हजार रुपया तो जाता जातरा यात्रा ने खर्च एक बात कहते ही आखन में खोन में क्या कही है हम तो लाला लोली से भाईबंदी का नाता समझवा समझा रहा है और तू नहीं मानता क्या ना जब जबी चुमन साहूकार के हो भाई हट्टी माड़ी तेरी माड़ी कोली जात करे मेसु झगड़ा जिनकी दुनिया जात करे रोक जाते ने उनका झगड़ा। याई रस्ते जाएगा गाड़ी और थूट बहली तेरा मैं कटवा दूंगा नीम को चार मेरी लग जावे थैली चाय वैंट मेरी थैली पे थैली काम आ जाऊ में है पर जब मैंने तेरा नीम जड़ में से नहीं कटवाया तो मुझसे भी चुमन साहूकार कौन कहता है अरे क्या है बस कटवा दिया तेने जा कटवा दीज ठीक है आख अकलबंद कौन पढ़ी लिखी शिक्षित कौन बढ़ जाती गई कौमी घरे बस गुस्सा में कुछ खानो खाओ कुछ ना खाय से रुपये लक्ष्मणगढ़ में आके आर साहब नाजम साहब वो भी कौम से बने था नाजम और इसने चुमन साहुकार ने एक दरखास्त किया कार के नाजम साहब साहब साहब ये की है है मेरी ये कर सुन लिए अड़े है नीम तू या कटवा दे मैं कौन से बढ़िया हूं जैन धर्म है कई की पीढ़ी होगी मेरी बुजुर्ग छता से ठाकुर जी की यात्रा निकालता रहा मेरा दादा ने निकाला मेरा बाप ने निकाली मेरा परदादा ने निकाली बीस हजार खर्चा में और क्या बहन एक माली के रास्ता में उसका डाड़ा नीम का फैला हुआ है और वो डाड़ा मेरा अर्थ को नहीं निकलने दे ठीक है नाजम साहब ने रोज नाम ताकू रजिस्टर उठा के देखो चुमन साहुकार है तो चुमन साहुकार है पूंजीपत आदमी है और बिल्कुल मानता हूं कि तू तो बुजुर्ग छठा से ठाकुर जी की जा रहा है प्राप तो पढ़े लिखे आदमी शिक्षित हैं देखो ये क्या है हो चुमन का इस पे तो मुकदमा कायम है मेवनकार मालिक का ना कटेगी नीमड़ी पे जुल्म हुए भारी और जी मेवन की भी लग रही इस पे तो मुकदमा है जारी इस पर तो केस कायम हो रहा है ये डाला चुमन साहूकार नहीं कटेगा जैसे ना कटना को ना लियो आर चुमन साहु का हाथ जोड़ जोड़ते है नाजम क्या कर जरा सोचो जरा घोको आप भी हिंदू धर्म में भी, भी हिंदू धर्म क्या भंजी कुमार इनकी मारी कोड़ी जात बेचता डोले भाजी कला भंग हो जाए अर्थ में है ठाकुर जी ठाकुर जी हैं अर्थ में जिनको धामे हिंदू लोग पूजा इनकी हम करें नाजम और चढ़ावे भूख ये नाजम साहब क्या हमारे मैं बताऊं कि ठाकुर जी की इतनी वो करना और फिर याने रजिस्टर उठा लो अरे भाई चुमन साहूकार क्यों तू परेशान होता है क्यों मुझे परेशान कर रहा है मैंने कह दिया डाला नहीं कटेगा नहीं कटेगा क्यों भाई ना कटे को नीम मुकदमा जहाँ पे दायर गयो बिलाया तार हो राजा पे जाहर बिलाजे होसु आयो है तार अर्थ निकालो खोद के सुनियो तुम चुमन साहू का ऐसा है कि आप जिस वक्त तुम्हारा अर्थ नीम पे आवे नीम के नीचे से तीन हाथ धरती खोद देना अर्थ को निकाल देना मगर जे डाड़ा का एक पत्ता भी टच कर दिया आपने तो भैया आप जी कर लेना चाहे मैं भी कौम से बने आप भी कोम से बने मगर मैं कौमय नहीं मैं कानून के खिलाफ नहीं जनऊंगा इसकी सी इसका हुआ तो महाराज तक भी जा पहुंचा भाई ये डाल नहीं कटे ठीक इतनी बात सुन के आर साव चुमन साव कर अपना घर को आता दूर दूर की यात्रा आर यात्रा में दूर दूर के लोग बाग इकट्ठे हुए और अब साफ जात्रा ठाकुर जी की देख गाजा बड़ी धूमधाम के साथ पूरी बस्ती में गई फ्री जब वो नीम पे अर्थ आयो डाला के नीचे तीन हाथ धरती खोद के और जब अर्थ पार करो भाई तीन हाथ धरती खुदी अर्थ करो है पार जा सरसो तो माड़ी रहो नो पड़ गो है साव का। वर्ष में साहुकार साहुकार को पेंट नीचे रहता है फिर भी भैंज माड़ी की ठीक है यात्रा लिकलगी कोई बात कहा लगड़ा झगड़ा नहीं रहा दूसरे बरस और अब ताजान को चांद देखो अब ताज्ञान को तो जो पहले साल नाजम था वही नाजम जब भी उसको तबादलो तो ना हो बस ताजान को चांद दिखते ही और हट्टी माड़ी कहा तहसील लिख के दरखास्त रजान पेश करो भाई हट्टी माड़ी क्या बात है ओ नाजम साहब ऐसा है कैसा भाई बरस दूसरो लग गयो देखो ताजान को चांद इन दस दिन का बीच में नाजम तू बंदोबस्त ने बात हे नाजम साहब सिर्फ एक दस दिन की अगर जे आपको दस दिन में कोई को व्यवस्था इंतजाम करना है तो कर लीजिए और अब के मेरा डाला के ऊपर पूरी मेवाद का मशुरा है और मेवन कहना है अक्सान में भी बात अक्षमान में भी पूरी का हो पूरी मेवाद का मशूरा है उन्हें क्यों हो आपके पूरी मेवाद का मशूरा है क्या जी हाँ पूरी मेवाद का मशूरा है उन्हें कहते अच्छा भाई हट्टी माड़ी कोई बात का हक्न महाराज इस वक्त विदात गर्मी में चला जाए करें राजा महाराज बिलात अब महाराज इस वक्त आबू है बिलाद में मैं अलवर जाता हूं और महाराज पे तार देता हूं मैं तार की बात सुन लेता हूं मगर ऐसा करना मैं तार दऊ महाराज को है मे बड़ा जाड़ी तेरी मैं श्यात राखूंगो नीमड़ी मेरी तू सुन हट्टी मारी कोई बात का फिक्र मत करना और मैं आपकी नीमड़ी शाम रखूंगा उन्हें कैसा बच्चा और ये साहब नाजिम साहब अदोर आता फोन के नंबर मिला के और इसने महाराज को तार तार हो चुका आप जब जाके नहीं ये नाजम साहब कहता है महाराज क्या करो क्या नहीं दियो महाराज को झूठी दिखती बात हटी वा का नीम पे राजा चेहरे गांव तहसील में एक डाला के ऊपर पूरी मेवात का मशुरा है बताओ किस तरह व्यवस्था करूं क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं क्या करूं क्या नहीं करूं। और वहां महाराज का कान खड़ा हुआ उन्हें क्यों हो एक नीम के डाड़ा के ऊपर पूरी मेवात हां पूरी महाराज के लिए ख्याल पैदा एक बड़ा ताजुब की बात है कि जो एक भिंचा के ऊपर पूरी विवाद का सो रहा और हम महाराज ने तार दियो नाजम के ये, नाजम जो ये तार आ रहा है इसका ख्याल करना और सोचना समझना कैसे बस पलटन दौ भेज करो पुलिस का पहराव देवो भेज करो पुलिस का पहरा हट्टी वाड़ी के नीम लगाओ हाकम डेरा बिल्लाजे हंसू आज है तार गाढ़ी राखो जवाब ता नीम पे जाओ तुम नाजम थाने ना हाफ जाइए और नीम पे बहुत पूरा जवाब था इंतजाम रखो अगर जे पत्ता कटगा डाड़ा कटगा तो आप कुछ कर ले ये मेवा ये देख रहे हैं तो कुछ कोई मेवा बस तार सुनकर लक्ष्मण गढ़ा लिया लक्ष्मण गढ़ा के का का डाके एक चपड़ा से भेज के आ हट्टी माड़ी तहसील में बुलाए कौन है? ने नाजम साहब अरे हट्टी माली हाँ महाराज उन्हें भैया ऐसा करवा कैसा देखो जहाँ तक मेरे पियकोश् खाएगी मैं अपने से करूँगा और बहुत बहुत अच्छी मैं मदद करूँगा मगर सड़ा तुम भी एक काम करना कौन था ओ तो भैया हट्टी मेरी बात माने तो ऐसे करो तुम भी